भोग कर मैंने देखो चोर भगाया हां भो भो भो भो भोग भोग कर मैंने देखो चोर भगाया हां भो भो भो भो भोग भोग कर मैंने देखो चोर भगाया भो भो भो भो भोग भोग कर मैंने देखो चोर भगाया भो भो करता कुत्ता आया मालिक को उसने बदलाया भो भो भो भो कुत्ता आया मालिक को उसने बतलाया भो भो भो भो भो भो कहता कुत्ता आया मालिक को उसने बतलाया भो भो भो भो भो भो अच्छा एक बात बताओ कुत्तों से सबसे ज्यादा कौन डरता बिल्ली बिल्ली डरती है और कौन डरता है चूहा चूहा और कौन डरता है चोर भी तो डरता है ना भाई देखो ना जब चोर अगर चोरी करने आए तो कुत्ता भौंकने लग जाता है ना हां तो तब चोर तो सिर पर पैर रख कर भागेगा ना हां हम्म हा और कौन डरता है बिल्ली अच्छा बिल्ली कैसे बोलती है बताओ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ बिल्ली आओ बिल्ली आओ मेरी प्यारी बिल्ली आओ Thank <laughs> you. मैं पीकर आऊं बिल्ली आओ बिल्ली आओ, आओ मेरी प्यारी बिल्ली आओ आओ ना म्याऊ म्याऊ आओ आओ बिल्ली आओ मेरी प्यारी बिल्ली आओ ठेरो ठेरो म्याऊ म्याऊ दूध रसोई से पी आओ ठेरो ठेरो म्याऊ म्याऊ दूध जरा मैं पीकर आऊं हम्म म्याऊ म्याऊ तो हो गई भाई अच्छा जब ये म्याऊ आती है घर में मतलब है कि बिल्ली जब घर में आती है तो क्या करती है दूध पी जाती हाँ, है हां दूध पी जाती है ये तो गलत बात है ना भाई हां देखो भाई कुछ भी खाना पीना हो तो औरों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना हां अच्छा देखो तो बंदर और गिलहरी में क्या नोकझोंक हो रही है नोकझोंक नहीं गिलहरी बड़े प्यार से बंदर से मिन्नत कर रही है आ, आ, आ, आ, आ। कहे गिलहरी कुतर कुतर चल रे बंदर उतर उतर कहे गिलहरी कुतर कुतर चल रे बंदर उतर उतर D'eek na pèđu, kojan-chol'd, d'eek na pèđu, kojan-chol'd, Chho'd, aré, kuch, t'o, khal, chho'd, chho'd, aré, kuch, to... तुमने गिलहरी की बात सुनी बंदर तो होगा पूरा बंदर पता नहीं उसने गिलहरी की बात मानी या नहीं सारे फल खा लिए तोड़ दिए या झंझोड़ कर गिरा दिए तुम्हें कहीं गिलहरी मिले तो उससे खुद ही पूछ लेना गिलहरी से बंदर ने क्या कहा बंदर तो अपनी बोली बोला होगा ना बंदर की अपनी बोली क्या है बताओ कैसे बोलता है वो <laughs> कैसे बोलता है <laughs> hmm. अच्छा हर एक की अपनी अपनी बोली होती है अपनी बात कहने के लिए बंदर तो करता है खो खो और कुत्ता वो क्या करता है भौं भौं कुत्ता बोला भौं भौं बंदर बोला खो खो खो बकरी बोली भावा, भावा। मैं भैंस बोली कुत्ता बोला भौं भौं बंदर बोला खो खो बकरी बोली मैं भैंस बोली मैं जानवरों की अलग-अलग बोलियां होती है ना हां हम ऐसे ही पक्षियों की भी अलग-अलग आवाजें अलग होती हैं होती है, है ना हां आवाजें भी कई तरह की होती हैं अच्छा तुम्हें पता है ढोल की आवाज कैसी होती है डम डम डम डम ढोल की आवाज डम डम डम डम होती है और उस ढोल पर जोर से थाप दो तो वो क्या कहेगा डुगड़ डुगड़ डुगड़ डुगड़ डुगड़ डुगड़ डुगड़ बजाओ ढोल बजाओ ढोल दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ बजाओ ढोल बजाओ ढोल ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो अरे ध्यान से सुनो अरे ध्यान से सुनो ढोल के बोल ढोल के बोल ढोल के बोल ढोल के बोल ढोल कहता है ढोल कहता है तू भी बोल तू भी बोल ढोल कहता है ढोल कहता है तू भी बोल तू भी बोल दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़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 दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ दुगड़ शिशु जगत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम संयोजन डॉ सरोजनी प्रीतम ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम निर्माण प्रभुदयाल खट्टर अजीत गुप्ता रमेश रानी शर्मा और वंदना अरिमर्दन यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया